भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आत्मा में है वह मिथ्या शरीर अशरीर में, तादात में अभिमान रूप ज्ञान के कारण है उसकी निवृत्ति तत्व ज्ञान से निवृत्ति होने पर मिथ्या ज्ञान निमित्त जो भोक्तृत्व है वो नहीं रहता कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार जीते जी ही समाप्त होता है इसे अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत इत्यादि श्रुति बता रही है जीवन मुक्ति को बताती है ज्ञान के दृष्ट फल को किसी ने शंका की कि शरीर छूटने पर अशरीरत्व तो होगा जीवित अवस्था में नहीं होगा इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ये शंका उचित नहीं है क्योंकि सशरीरत्व का निमित्त यदि निवृत्त हो जाए तो चाहे जीवित रहें तब भी सशरीरत्व निवृत्त होगा सशरीरत्व का अर्थ है शरीर के साथ ता, तादात्म्य संबंध आत्मा का और ये निवृत्त हो सकता है उसका कारण निवृत्त होने पर तो शरीर के साथ आत्मा के संबंध का कारण है मिथ्या ज्ञान और वो मिथ्या ज्ञान जीते जी ही तत्वज्ञान होने पर निवृत्त होता है तो मिथ्या ज्ञान रूप निमित्त के निवृत्त होने से सशरीरत्व रूप जो संबंध है आत्मा का शरीर के साथ वो भी निवृत्त होगा निमित्ता पाय नैमित्तिक इस न्याय के अनुसार ये शंका की गई कि सशरीरत्व को मिथ्या ज्ञान निमित्तक न मान करके आत्मा का शरीर के साथ संबंध मिथ्या ज्ञान निमित्तक न मानकर माना जाए कर्म निमित्तक तो कर्म निमित्तक होने से सत्य होगा तो इसलिए शंका हुई शंका को बताते हुए कहा कि तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम स शरीरत्व इति चेत इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा यदि धर्माधर्म निमित्तक सशरीरत्व को मानेंगे तो धर्मा धर्माधर्म धर्मा रूप जो कर्म है वह सशरीरत्व निमित्तक है तो इनमें अनुन्याश्रय दोष होगा इस अनुन्याश्रय दोष का निराकरण करने के लिए यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि इसी शरीर के साथ आत्मा के संसर्ग को यदि कारण माना जाएगा कर्म का इस शरीर से होने वाले और इस शरीर से होने वाले कर्म को माना जाएगा आत्मा के संबंध के प्रति कारण तब तो अनुन्यासरे दोष होगा लेकिन ऐसा नहीं है पूर्व पूर्व कर्म कृत उत्तर उत्तर देह के साथ आत्मा का संसर्ग है सशरीरत्व है और ये अनादि है बीजाकुर के तरह इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने दृष्टांत और दार्टान्त में वैलक्षण्य बताया ये कहा कि दृष्टांत में तो यानी यह जो अनादित्व की कल्पना है इसमें वैलक्षण्य नहीं अपितु बताया दृष्टांत में अनादित्व की कल्पना तो प्रमाण मूलक है लेकिन दार्टान्त में अनादित्व की कल्पना भ्रांति मूलक माननी पड़ेगी प्रमाण मूलक नहीं दृष्टांत में तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है पूर्व वृक्ष से उत्पन्न हुए बीज से उत्तर वृक्ष की उत्पत्ति और उस वृक्ष से उत्पन्न हुए बीज का उत्तर वृक्ष के प्रति कारणत्व तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक है अनादित्यों की कल्पना ऐसे पूर्व जन्मकृत कर्म से उत्तर देह संबंध आत्मा का हुआ ये प्रत्यक्षण ही है जैसे बीजाकुर में अनादित्व की कल्पना प्रत्यक्ष है और ऐसी कोई श्रुति भी नहीं है जो ये बता दे कि सशरीरत्व और कर्म इनमें हेतु हेतु भाव है और अनादि है ऐसा कोई श्रुति वचन नहीं है अपितु देह के साथ आत्मसंबंध को मिथ्या बताने के लिए श्रुति तो है असंगोही ही अयम पुरुष यह श्रुति आत्मा को वस्तुतः असंग बता करके यदि किसी के साथ उसका संसर्ग है तो मानना पड़ेगा यदि वो असंग है तब भी ससंग प्रतीत होता है आकाश निरूप होता हुआ भी नीला प्रतीत होता है तो ये भ्रांति है ऐसे असंग आत्मा का भी देह के साथ संबंध प्रतीत होता है तो मानना पड़ेगा वह भ्रांति मूलक है इस प्रकार ये अप्रामाणिकी अनादित्व की कल्पना है सशरीरत्व और कर्म के हेतु, हेतु भाव को बताने वाली ये कहा गया अब इसमें भी दृष्टांत से आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करना चाहते हैं असंग आत्मा होने पर भी कर्ता हो सकता है ये सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त बताते हैं पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि संधान मात्रे नराज दृष्टम दृष्ट इति चेत तो युद्धादि के कर्ता स्वयं राजादि नहीं होते हैं लेकिन सन्निधि मात्र से ही उनमें कर्तृत्व देखा जा रहा है इसी दृष्टांत से आत्मा में असंग आत्मा में भी कर्तृत्व होगा ये जो शंका है इसका निराकरण करते हुए ये कारक संसर्ग से स्वतः असंग आत्मा भी स्वतः निर्विकारात्मा भी कुटस्थात्मा भी हो जाएगा कारक के संबंध से कर्ता जैसे युद्धादि क्रिया से कोई संसर्ग नहीं होता अक्रिय ही रहते हैं युद्धादि क्रिया उपयोगी कोई व्यापार राजादि नहीं करते लेकिन युद्धादि के कर्ता माने जाते हैं ऐसे ही आत्मा कुटस्थ होने पर भी कारक के संसर्ग से माना जाएगा कर्ता इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भस्कर भगवान ने कहा कि न धन धनादि उपार्जित धनाजितृत ये चर्चा चलनी है तो न इत्यादि का अवतरन है टीका में इसे देखिए स्वतः निष्क्रिय कारकसन्निधि इति शंकाम दृष्टांत वैषम्य निरस्य ये जो शंका की गई थी मात्रन राज नाम इति चेत इस वाक्य से इस शंका का अभिप्राय था पूर्व पक्षी का कि आत्मा स्वतः निस, निष्क्रिय होने पर भी कारक के संबंध से उसमें कर्तृत्व हो सकता है जैसे युद्ध क्रिया के प्रति निष्क्रिय होता हुआ भी राजा दि में कर्तृत्व देखा जाता है इस दृष्टांत से ये शंका की थी इस शंका को दूर कर रहे हैं निरशतियां दूर करते हैं दृष्टांत का दार्टान्त में वैषम्य दिखा करके वैलक्षण्य दिखा करके तो भाष्यम है ष्यम नुपार्जित सम्बधि कर्तृत्पत् न, न तु वत शक्यं तो आत्म धनदादी शरीरादि स्वस्मी संबंधन किंचिशक्यू कहते हैं राजादी में तेशाम शब्द से राजादी को लेना भाष्य में जो तेशाम है तो इस ते, ये तेशाम ये सर्वनाम राजादी दृष्टान्तगत राजादि का परामर्शक है तो तेशाम कर्तृत्व उपपत्ते का अर्थ है राजादि में कर्तृत्व उपपन्न हो सकता है सिद्ध हो सकता है कैसे तो कहते हैं जो भृत्य हैं, यानी सैनिक आदि हैं वो राजा के सेवक ही है राजादी के भृत्य शब्द का अर्थ होता है सेवक तो राजादी के जो भृत्यादि सेवक हैं, उनके साथ राजादी में संबंधित तो सिद्ध होता है राजादी का उनके साथ संबंध सिद्ध होता है तो भृत्यादि संबंधित्वात यानी भृत्यादि संबंधात् तो भृत्यादि के साथ राजादि का क्या संबंध बना स्वस्वामी भाव संबंध बना संबंधित्वात का अर्थ है संबंध तो कैसे स्वस्वामी भाव संबंध बना तो कहते धन दानादि उपार्जित ये भृत्य का विशेषण है वेतनादि दे करके एक प्रकार से खरीद लिया है राजादी ने सैनिक आदि को सैनिक आदि को राजादियों ने वेतनादि दे करके खरीद लिया है इसलिए राजा दि का भृत्यादि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध बना और संबंध बनने से उनके द्वारा सेवकों के द्वारा की गई क्रिया उनके स्वामी राजादी की मानी गई उनमें कर्तृत्व उत्पन्न हुआ ये तो ठीक है तो जैसे दृष्टांत में धनादि के द्वारा खरीद लेता है राजादि योद्धादियों को ऐसे दारिष्टांत में राजा स्थानीय आत्मा भिती स्थानीय स्थानीय देहादि को धन धनदानादि रूप किसी न किसी माध्यम से खरीद लें और देहादि बन जाए भृत्यादि के तरह सेवक के तरह और राजा बन जाए और राजा के तरह आत्मा बन जाए इनका स्वामी तब तो इनके संबंध से माना जाएगा आत्मा का इनके साथ संबंध बनने से माना जाएगा आत्मा को इनके द्वारा किए गए क्रिया का कर्ता लेकिन ऐसा है नहीं आत्मा यानी शुद्ध स्वरूप शांतम निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति जिसे कूटस्थ बता रही है वो निर्विकार निरूपाधिक आत्मस्वरूप इन देहादियों को धन दानादि द्वारा किसी भी प्रकार से अपना भि नहीं बनाता उसके उनके साथ संबंध आत्मा का नहीं बनता धन धनदानादि रूप माध्यम देहादि के साथ आत्मा के संसर्ग का नहीं बन पाता न बन पाने के कारण दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है ये यहां पर कहा जा रहा है कि न तू आत्मनो भाष्य में धन दानदी वरीरादि भी स्वस्वामी संबंध निमित्त शक्य कल थोड़ा भाष्य है टीका है थोड़ी इसे राजादीना स्वृत स्वकृत कार्ये कर्तृत्व युक्तम न आत्मन राजादियों में तो अपने द्वारा खरीदे गए भृत्यादि के द्वारा किए गए कार्य का कर्तृत्व उचित है युक्तम यानी न आत्म देहादि के द्वारा किए गए कार्य में आत्मा का कर्तृत्व न युक्तम आत्मा को कर्ता मानना उचित नहीं है क्योंकि कोई देहादी के साथ आत्मा के संबंध का माध्यम ही नहीं है भृत्यादि के साथ राज के संबंध का माध्यम है धनदानादि। अब मिथ्या अभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु ये जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार देह कर्मो अवद्याकुत आवर्तम आत्मनाबंधो भ्रांति कृत एव मिथ्येती है भूमौ प्रापेदिक है भूमि उसका सब्त में क्या क्वेश्चन है भूम तो भूमि शब्द का अर्थ क्या होता है भूमि यानी पृथ्वी लेकिन यहां भूमि शब्द का अर्थ पृथ्वी लेने से कोई वाक्यर्थ उपयोगी अन्वय नहीं होगा भूमि शब्द का अर्थ पृथ्वी करने पर इसलिए भूमि शब्द का अर्थ है अवस्था भूमि यानी अवस्था तो दो अवस्थाएं हैं एक अविद्या अवस्था, एक विद्या अवस्था। उसमें से अविद्या भूमौ का अर्थ है अवस्था में अविद्या दशा में विद्यादशा में नहीं जब तक अविद्या अवस्था है अज्ञान अवस्था है तब तक देह और कर्म ये पूर्व पूर्व कर्म से देह और, और उत्तर उत्तर देह और उत्तर उत्तर देह से होने वाला जो कर्म है वह उनसे उत्तर उत्तर फिर देह का कारण बनेगा तो ये देह और कर्म इन दोनों का अविद्या अवस्था में बीजाकुर के तरह अनादिकाल से आवर्तन चल रहा है तो अविद्या भूमौ मानयो हो तो ये अविद्या अवस्था में बीज और अंकुर के तरह आवर्तमान है तो कौन है आवर्तमान ये तो विशेषण हुआ आवर्तमान दिवचन इसका विशेष्य कौन है तो देह कर्मणो ये पूर्व पद है ना विद्याभूम के पहले उनका वो है विशेष्य देह कर्मणो हो इस पद का अर्थ अर्थ होगा विशेष्य और उसका विशेषण हो जाएगा अविद्या भूमो बीजा कुरद आवर्तमान तो देह और कर्म ये दिवचन है इसलिए द्वन समास है और कौन सा द्वन्दो समास है इतर इतर द्वंद्व समार द्वंद्व नहीं क्यों नहीं है समार द्वंद्व है समाह द्वंदो क्यों नहीं माना जाएगा देहात देहात्मनो में कहा था कुछ क्या बताया था इसी पाठ में कुछ महीने पहले समाहर द्वंद्व में एक वचन होता है हा? एक वचन होता है कितने भी पदों में समार द्वंद हो एक वचन होगा होगा नपुंसक लिंग होगा और ये जो है इतरेतर इतर उसमें कभी एक वचन नहीं होगा या तो द्विवचन दो पदों में होगा तो द्विवचन और तीन या तीन से अधिक पदों में होगा तो बहुवचन दोन दो समास हो और एक वचन हो तो आंख बंद करके कह सकते हैं समार द्वन दो है दोनों समास हो और एक वचन न हो द्विवचन हो या बहुवचन हो तो कहा जा कह सकते हैं कि तरतर द्वंद्व है दो पदों में होगा तो द्विवचन अनेक पदों में होगा तो बहुवचन और ये तीनों लिंगों में होगा द्वंदो समास का उत्तर पद यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा इतर इतर द्वंदो के सामासिक पद में हा पर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष यो हो एक पाणनीय सूत्र है ना द्विवचन खाली द्विवचन ही नहीं होगा बहुवचन भी होगा लेकिन तीनों लिंग होगा और आ, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग उत्तरपद पद और नपुंसक लिंग है तो नपुंसकलिंग तो यहां देह और कर्म इन दो पदों में हुआ दोन दो समास तो देह कर्मणों में कर्म नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग होगा लेकिन नपुंसकलिंग में तो तृतीया से आगे पुलिंग और नपुंसकलिंग में तो एक जैसे रूप चलते हैं ना प्रथमा और द्वितीया में ही अंतर पड़ता है तो यहां देह कर्मणो द्वि है ष्टी का ष्टी द्वि वन वो है विशेष देह और अर्थ होगा देह और कर्म उभय पदार्थ प्रधान होता है ना न्वन्द्व दो समास होता है उभय पदार्थ प्रधान उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा द्वंद्व दो समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होगा और बहुरीही में अन्य पदार्थ प्रधान अभी भाव में पूर्व पदार्थ प्रदान ये सब समास को पहचानने के लक्षण है ना परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष द्वंद्व तत्पुरुष हो इसमें परवल लिंगम ये विशेषण ही बता रहा है कि पर पद का जो लिंग होगा पर यानी उत्तर पद पर पद का अर्थ है उत्तर पद तो उत्तर पद द्वंद्व समास में जिस लिंग वाला होगा वो लिंग होगा यह अर्थ है वो स्त्रीलिंग नहीं करता यदि उत्तर पद स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग भी होगा उत्तर पद यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग भी होगा उत्तर पद यदि पुललिंग पुल है तो पुल्लिंग भी होगा तो देह कर्मणो इसका विशेषण है अविद्या भूमौ आवर्तमानयो हो तो अविद्या दशा में बीज अंकुर के तरह आवर्तमान जो देह और कर्म है ये सष्टि वचन है इनका और का काकी के ये हिंदी में अर्थ होता है ना तो बीजाकुर के तरह अविद्या दशा में आवर्तमान जो देह और कर्म है इनका संबंध तो संबंध होता है द्विष्ठ द्विष्ठ का मतलब दो में रहने वाला दोष्ठती थी द्विष्ठ एक होता है दुष्ट दुष्ट नहीं द्विष्ठ है दो में रहने वाला दुष्ट का तो अर्थ होता है दोषवान द्विष्ठ का अर्थ होता है दो में रहने वाला तो अविद्या क्या अविद्या अवस्था में देह और कर्म इन दोनों का संबंध है ये दोनों तो हो गए प्रतियोगी संबंध क्या यश संबंध सप्रतियोगी और एक होता है संबंध का अनुयोगी वो तो अनुयोगी कौन होगा यत्र संबंध स अनुयोगी जैसे यश्याव सप्रतियोगी और यत्र अभाव स अनुयोगी जिसमें अभाव रहता है उसे कहा जाता है अभाव का अनुयोगी जिसका अभाव होता है उसको कहते हैं प्रतियोगी से जिसका संबंध है वह प्रतियोगी जिसमें संबंध है वह अनुयोगी <laughs> तो देह और कर्म दोनों का संबंध है तो ये दोनों के दोनों अनुयोगी है दोनों के दोनों प्रतियोगी है इनका संबंध है ना तो किस तो अनुयोगी खोजना पड़ेगा कौन है इन दोनों का किसके साथ संबंध है जिसके साथ संबंध होगा वो हो जाएगा अनुयोगी तो आत्मा में संबंध तो आत्मा के साथ देह और कर्म का संबंध है देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध कैसे देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध है तो भी बीजाकुर के तरह हेतु हेतुमद भाव से आवर्तमान जो देह और कर्म है इनका अविद्या अवस्था में आत्मा के साथ संबंध है विद्या अवस्था में अविद्या अवस्था में तो असंग आत्मा भी देह और कर्म से युक्त प्रतीत होता है भ्रांति से अविद्या अवस्था है भ्रांत अवस्था और विद्या अवस्था में न कर्म का न देह का आत्मा के साथ संबंध है वह अशरीरत्व है वो अविद्या यदि विद्या से निवृत्त हो जाए तो फिर शरीर के रहते हुए भी जीवित अवस्था में अविद्या से जिस आत्मा के साथ संबंध प्रतीत हो रहा था उस आत्मा विषय विद्या से अविद्या निवृत्त होने पर आ, देह और कर्म का आत्मा के साथ संश्लेष नहीं होता यही जीवन मुक्ति है तो ये संबंध जो आत्मा का है आत्मा के साथ देह और कर्म का वो भ्रांति निमित्तक है अविद्या भूमि में है का मतलब भूमो में भी सप्तमी है निमित्त अर्थ में अविद्या दशा में ही तो इसलिए कहते हैं संबंधो भ्रांति निमित्त भ्रांति भ्रांतिक्रीत अविद्यादशा में बीजाकुर आवर्तमान देह और कर्म का आत्मा के साथ इसलिए आत्म ना लिखा है ना तृतीयांत आत्मना संबंध यानी और आत्मना में तृतीय है सह अर्थ में आत्मा के साथ संबंध तृतीय का हो जाएगा के साथ तो आत्मा के साथ संबंध किसका देह और कर्म का वो कृत एवं भ्रांति निमित्तक ही है देह का भी और कर्म का भी आत्मा के साथ संबंध भ्रांतिकृत है ये वकार बताता है कर्म निमित्तक नहीं आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है कर्तृत्व तो सिद्ध नहीं हो पाया तो सत्य नहीं है भ्रांति निमित्तक है का मतलब मिथ्या है इति आह ऐसा सिद्धांति बताते हैं कि मिथ्याभिमान प्रत्यक्ष संबंध हेतु आत्मा के साथ देह के संबंध का और कर्म के संबंध का हेतु प्रत्यक्ष है वो कौन है मिथ्याभिमान ये प्रत्यक्ष है अनुभव सिद्ध है जागृत और स्वप्न में भ्रांति रहती है अनात्मा शरीरादि आदि में आत्माभिमान रूप तो शरीर आदि में तादात्म्य तादात भी प्रतीत होता है संबंध होता है आत्मा का शरीर और कर्म के साथ यानी कर्ता भी प्रतीत होता है देहवान भी प्रतीत होता है सुसुप्ति में इनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है तो कर्तृत्व भी नहीं है और देह संबंध भी नहीं है इनका कारण भले ही वह विद्यमान है लेकिन कार्य नहीं है तो इसलिए ये प्रत्यक्ष है अनुभव सिद्ध है भ्रांति है तो आत्मा में कर्तृत्व है और मनुष्यत्वादि है भ्रांति नहीं है तो आत्मा न तो देहादि से संबद्ध है और शरीर है ये सिद्धांतियों ने कहा कि मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु यानी देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध का हेतु मिथ्या मिथ्याभिमान है ये प्रत्यक्ष सिद्ध है ये तेन यजमा आत्मनो व्याख्यातम ये जो, जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु यजेत इति विध्य अनुपत्स अनुपत्तिया आत्मन कर्तृत्व एष्ट त्र आह तेन तो कहते हैं ये जे तो ये जो विधि वाक्य हैं ये किसको विधान किया जा रहा है देह को कि आत्मा को तो ये जे तो ये वाक्य आत्मा को बता रहा है यजन करो और आत्मा में यदि कर्तृत्व तो नहीं होगा तो ये जे तो यह विधि अनुपन्न होगी ना आप कहते हो कि आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व तो नहीं है भ्रांति मूलक कर्तृत्व तो है कर्म का संबंध भ्रांति मूलक है का अर्थ हुआ वस्तुतः तो आत्मा कर्ता नहीं है तो यदि आत्मा कर्ता नहीं होगा तो ये जे तो ये विधि व्यर्थ हो जाएगी व्यर्थ हो जाएगा मतलब अप्रमाण हो जाएगी और वेद वाक्य को अप्रमाण सिद्ध करना तो ठीक नहीं है ना इसलिए माना जाए कि ये जे तो इस विधि की अन्यथा अनुपत्या श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मा ही कर्ता है आत्मा में ही कर्तृत्व है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की मीमांसकों ने की जो आत्मा को स्वत ही कर्ता मानना चाहते हैं भोक्ता मानना चाहते हैं कि ननु यजेत विधि अनुपत्या आत्मन कर्तृत्व एष्टव्यम तो ये जेत यह विधि आत्मा कर्ता न होने पर उपपन्न नहीं होगी सिद्ध नहीं होगी इसकी अनुपपत्ति होगी असिद्धि होगी इसको सिद्ध करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व माना जाए जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का ष्ट होना अनुपपन्न है रात्रि भोजन के बिना तो जाता है कि दिन में नहीं खाता है हृष्ट है तो रात में खाता है यह अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होता है ऐसे ये यजेत यह विधि अन्यथा अनुपपन्न हो करके बताएगी कि आत्मा करता है इस प्रकार की किसी ने शंका की तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं व्याख्यान कर चुके हैं तत्र आह ये ते नही थी तो तत्र यानी इस प्रकार की शंका में शंका होने पर अश्याम शंकायाम सत्याम इस प्रकार की शंका होने पर आह कहते हैं ये तेन आत्मनो व्याख्यातम ये तेन का अर्थ है आत्मा के साथ कर्म का संबंध हेतु मिथ्या अभिमान है ये कहने से ही ये तेन का अर्थ है मिथ्याभिमान निमित्त ही कर्म का आत्मा के साथ संबंध सिद्ध होने से ये तेने का अर्थ है यजमानत्व आत्मनो व्याख्यातम आत्मा स्वतः यजमान भी नहीं है यजमान यानी शास्त्र विहित कर्म का कर्ता यजमान है और आत्मा में शास्त्र विहित कर्म का कर्तृत्व ये यजमानत्व है ये भी व्याख्यातम व्याख्यात है कहते है ये सब चाहे लौकिक कर्म हो या शास्त्रीय कर्म हो सब का कर्ता कौन है अज्ञानी शास्त्रीय कर्म का भी कर्ता अज्ञानी है लौकिक कर्म का कर्ता जैसे अज्ञानी है ऐसे शास्त्रीय कर्मों का कर्ता भी अज्ञानी ही है अज्ञानी का मतलब जिसे ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव नहीं है वही करता है उपनिषदों का अधिकारी कौन है जिसको ज्ञान हुआ वो कि जिज्ञासु जिज्ञासुए साधन चतुष्टय संपन्न साधक तो साधक अज्ञानी है लेकिन अज्ञानियों में अवानतर तीन भेद हैं चार प्रकार के मनुष्य होते हैं ना पामर विषयी जिज्ञासु और मुक्त ये चार प्रकार के होते हैं मनुष्य उसमें से मुक्त किसी भी शास्त्र का अधिकारी नहीं है न कर्म कांडात्मक शास्त्र का न ज्ञान कांडात्मक शास्त्र का और जो पामर हैं उसको तो शास्त्र से कुछ लेना ही देना नहीं है वो एक प्रकार से चार वाक हैं विषयी कर्म कांडात्मक शास्त्र के अधिकारी है जिज्ञासु ज्ञान कांडात्मक शास्त्र के अधिकारी हैं विषयी कहते हैं इस लोक के और परलोक के भोगों को भोगना चाहते हैं लेकिन शास्त्रानुमोदित तो साधन के माध्यम से उन्हें विषय कहा जाता है और उन विषयों की विषयों को उनके अपेक्षित आहिक पारलोकिक भोगों की प्राप्ति जिन साधनों के माध्यम से हो सकती है उन साधनों को बताता है वेद यज्ञ आदि करो पारलौकिक जो स्वर्गीय भोग है वे उपलब्ध होंगे ऐसा इस लोक के चाहिए तो दृष्ट फल के साधनभूत जो कर्म वेदों ने बताए हैं वो करो और मुक्त होना है ब्रह्मज्ञान चाहिए तो उपनिषदों का अध्ययन करो वेदान्त, श्रवण मनन निदिध्यासन करो आत्मावार्य द्रष्टभ्य स्रोतव्य मंतव्य निधि ध्या वो बताया, लेकिन जिज्ञासु भी अज्ञानी ही है और मुक्त के लिए क्या बताया है? तो उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं इन दो में से ना तो मोक्ष चाहिए मुक्त होने से उसे मुक्ति नहीं चाहिए और लौकिक आहिक, पारलौकिक विषयों की इच्छा उसके चित्त में नहीं है इसलिए विषय भी नहीं चाहिए तो उसको विषय प्राप्ति का साधन और मुक्ति का साधन बताने के लिए न वेद है लौकिक अभ्युदय या अलौकिक मोक्ष प्राप्ति का साधन दिखाता है वेद और वो चाहिए किसको लौकिक अभ्युदय भी अज्ञानी को चाहिए और अलौकिक मोक्ष जिज्ञासु को चाहिए और मुक्त को इन दो में से एक भी नहीं चाहिए इसलिए मुक्त के लिए कोई शास्त्र नहीं है मुक्त विधि निषेध से परे है तो फिर तो उस उचृंखल हो जाएगा कहते उस श्रृंखल कैसे होगा उस उखल तो हुआ जाता है किसी न किसी अपनी अपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति जो सर्वमान्य साधन है उससे नहीं हो पा रही है तो फिर सर्वमान्य साधन का अतिक्रमण करके मनमानी साधन अपना लेता है अपेक्षित की पूर्ति करने के लिए कार्य अर्थ है अपेक्षित हैं तो फिर इच्छा है तो मुक्त के अंदर तो कोई इच्छा होती नहीं है प्रजाति यदा कामान से स्थित प्रज्ञ का सबसे पहला पहला लक्षण तो यही पता ना तो जब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो अतिक्रमण क्यों करेगा उस श्रृंखल क्यों बनेगा नहीं बनेगा तो इस प्रकार जितने भी शास्त्र हैं, वे सब शास्त्र किसके लिए अज्ञानी के लिए तो ये जेत, ये शास्त्र भी अज्ञानी के लिए अविद्या भूमि में है। और हमने बताया अविद्या अवस्था में आत्मा के साथ देह और कर्म का बीजाकुर संबंध आवर्तित हो रहा है और उसका निमित्त मिथ्या ज्ञान है भ्रांति कृत एवं इसमें एवकार जोड़ दिया है ना, तो दूसरा कोई हो नहीं सकता प्रमा। इसका कारण भ्रांति ही है और इसलिए माना जाएगा कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध बना ही रहेगा भ्रांति से वो भ्रांति मूलक है इसलिए यजमान तो भी भ्रांति मूलक ही है मुमुत्व भी भ्रांति मूलक है बद्ध हो तो मुक्त होने की इच्छा करें मांडो के कारिका में पढ़ा होगा ना न तो कोई सा बंध है न मुक्ति है ये परमार्थ अवस्था में पहुंचने के लिए जो अविद्या अविध्यावस्था में है वे वैदिक व्यवस्था के अनुसार ही पहुंच सकते हैं जो व्यवस्था बताई है अविध्यावस्था से विद्या विद्यावस्था में प्रवेश करने की उसी व्यवस्था से गुजर करके विद्या विद्यावस्था प्राप्त की जा सकती है इसलिए लिखा कि ये तेनाजन तम आत्मनो व्याख्यातम थोड़ा अर्थ करते हैं इस वाक्य का टीकाकार इसे देखिए भ्रांतिकृते न दिहादी यागादी बधेन यागा कर्तृत्व आब्रह्मबोधा व्याख्यात भ्रांति संबंधे तो आत्मा के साथ देहादि का जो भ्रांति निमित्तक संबंध है उसी संबंध से यागा कर्तृत्व आत्मा में सिद्ध हो सकता है कब तक तो कहते आ ब्रह्म बोधात यानी ब्रह्म ज्ञान से पहले तक <coughs> और जैसे ही ब्रह्म बोध होगा तो फिर ब्रह्म बोध से अविद्या भूमि ही समाप्त तो हो जाएगी अविद्या दशा समाप्त तो हो जाएगी तो फिर देह के साथ आत्मा के साथ देह और कर्म के संबंध का निमित्त जो अविद्या अविद्यामित मूलक था अविद्या मूलक है भ्रांति और तत्कृत है देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध तो अविद्या ही चली गई मूल अज्ञान तो तन निमित्तक भ्रांति नहीं होगी भ्रांति न होने से भ्रांति निमित्तक देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध भी सिद्ध नहीं होगा ये हो जाएगा तो ये अभिप्राय है भ्रांति कृतेन देहादि संबंधे यागादि यागा कर्तृत्व आ ब्रह्मबोधात तो आ ब्रह्म बोधात्मे आ है आंग उपसर्ग किस अर्थ में मर्यादा अर्थ में अभी अर्थ में नहीं हम ब्रह्म ज्ञान तक और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर भ्रांति ही नहीं रही तो ये देह और कर्म का आत्मा के साथ संबंध भी नहीं रहेगा अब अत्र आहू इत्यादि से जो मीमांसकों में एक प्रसिद्ध मीमांसक हुए प्रभाकर तो प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहलाते हैं वे प्राभाकर मीमांसक प्रभाकर के सिद्धांत को मानने वाले ये शंका करते हैं अत्राहु इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णात पूर्ण